भाष्यार्थ अध्याय आंदोग्योपनिषद शांक पुरुष का उपदेश पूर्ववदेव इत्याद्युवा पूर्वत मैं तेरे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा ऐसा कहकर तद्यत्री तुप्त सम नो आत्मेति होवा चैतदम् अमृतम् अभयम् एतद् स्वनम विजातीस आत्मे होवाचत अमृतम भयद्रेत सह शातृद प्रब्रव्राज कल्वयम् एवम् संप्र प्रत्यात्मानं प्रत्याम जान अहम अस्मीति नौ एताली भवती नाहमत्र भोग्यं पश्यामिति जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता वह आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा यह अमृत है यह अभय है और यही ब्रह्म है यह सुनकर इंद्र शांत चित्त से चले गए कुंत देवताओं के पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखाई दिया इस अवस्था में तो इसे निश्चय यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूँ और ना यह इन अन्य भूतों को ही जानता है उस समय तो यह मानो विनाथ को प्राप्त हो जाता है इसमें मुझे इष्टफल दिखाई नहीं देता तद तय इत्यादि व्याख्यात वाक्यम अक्षिण यो दृष्टा स्वप्ने स मह मनती सप्त सम स्वप्न न विजातेश आत्मेति होवाचतद अमृतम अभयम अत ब्रह्मेति स्वाभिप्रेतमेव तद त्रयी इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले हो चुकी जो नेत्र से दृष्टा स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है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 खलवतीदाना ज्यादा कथम् कथम हम अस्मिति नो एवे भूतानि चेति यथा जागृति स्वप्ने वा वाथो विनाशमे विनाशमी पूर्ववद्रष्ट्यम अ गवश्चिप्राय कि इंद्रणे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 पर यह है कि विनष्ट सा हो जाता है यहाँ पूर्वत मेव के स्थान में विनाश मेव ऐसा समझना चाहिए ज्ञान ही सती ज्ञात सद्भाव गम्यते नती ज्ञाने न सुपुत्र ज्ञान दृश्यते तो विनभिप्राय न तो विनाशमेवात्मनो मनतेमृताभय वचन से प्रामाण्यम इच्छन ज्ञान होने पर ही ज्ञाता की सत्ता जानी जाती है ज्ञान के अभाव में नहीं जानी जाती और सुसुप्त पुरुष को ज्ञान होना देखा नहीं जाता अतः पर यह है कि उस समय यह नष्ट सा हो जाता है अमृत और अभय वचन का प्रामाण्य चाहने वाले इंद्रदेव उस अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार विनाश ही नहीं मानते साक्षा विनाशी नही माते स सित पुनरे जायतम किमिच्छन पुनरागम प्राजि किमीछन पुनरागमती होवाचना भगव एवं संप्रन जयम अहमस्मी नो ए वे मान भूता नाग्यम ना पशा वे समित पाणि होकर पुनः प्रजापति के पास आए उनसे प्रजापति ने कहा इंद्र तुम तो शांत चित्त से गए थे अब किस इच्छा से तुम्हारा पुनः आगमन हुआ है इंद्र ने कहा भगवान इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूँ और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है यह विनाश को प्राप्त सा हो जाता है इसमें मुझे इष्टफल इस दिखाई नहीं देता पूर्वत पहले ही के समान एवेब मघवन निति एवं मघवन्नीति होवा चैतम देव ते भूजो एवान्य तत्री तस्वसापराड़ी पंचवर्षाणी त आपरा पंचवर्षाण्युवाच तान्येकशत चंपे दुरे ताकसत वै वर्षाणी मगवान्जापत ब्रह्मचर्यवाच तस्मे होवाच हे इंद्र यह बात ऐसी ही है ऐसा प्रजापति ने कहा मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा आत्मा इससे भिन्न नहीं है अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो उन्होंने पाँच वर्ष और वहीं निवास किया ये सब मिलकर एक सौ एक वर्ष हो गए इसी से ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया तब उनसे प्रजापति ने कहा एव मेवे एवेक्ता यो ही। नो मोक्तस्त्री पर्याय्तमे नौवात्रस्मदात्मनों कंचन कित व्याख्यास्तु दोषस्तवावशिष्ट तक्षण तक्षपणा वसापराण्यनिया पंच वर्षाणीक्त सकार दोषाय मृदत कसायादिदोषा दोष संबंध संबंधरहित आत्मनः स्वरूपम अपहत पापम्वादि लक्षण भगवते तस्मी होवाच यह बात ऐसी ही है ऐसा कहकर मैंने तीन पर्यायों में जिसका वर्णन किया था उसी इस आत्मा की इस आत्मा से भिन्न किसी अन्य आत्मा की नहीं तो किसकी इसी आत्मा की मैं व्याख्या करूँगा अभी तुम्हारा थोड़ा सा दोष शेष है उसकी निवृत्ति के लिए अन्य पाँच वर्ष और रहो ऐसा कहे जाने पर इंद्र ने वैसा ही किया इस प्रकार जिनके कसाजादि दोष नष्ट हो गए हैं उन इंद्रदेव के प्रति प्रजापति ने जागृतादि तीनों अवस्थाओं के दोषों के संबंध में रहित आत्मा का अपहत पापमत्वादि लक्षण वाला स्वरूप निरूपण किया तान्येक शर्षा संपेदु संपन्ना बभूवु यदाफुुर्लोक शिष्टा एककशतम हवै इत्यादिना भगवान्जापत ब्रह्मचर्ये तदैतना दर्शितख्यायसृत्य श्रुत्रुच्य एवं क्ले तदींद्रद्धा गुरुधर्मेन्द्रेना महता यत्न नैकोत्तर वर्षशतृतायासने प्राप्त आत्मज्ञानमत तो ना परम पुरुषा पुरुषातीत्यात्मज्ञानम तैयती वे सब एक और सौ वर्ष हो गए इसी से लोक में शिष्यजन ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया यह बात द्वा त्रिंशत इत्यादि वाक्यों से कही गई है अतः श्रुति ने आख्यायिका से कुछ हटकर इसे स्वयं भी कह दिया है इस प्रकार जो इंद्रत्व से भी गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञान को इंद्र ने भी एक सौ एक वर्ष तक किए हुए परिश्रम से बड़े यत्न पूर्वक प्राप्त किया था अतः बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञान की स्तुति करती है इसे छांदो जोपनिषद अष्टमो अष्टमाध्याय एकदश खंड संपूर्ण